साहब सुंदर अभी कुछ और भी कहना चाहता था साहब मुझे लगता है कि ये बस के ड्राइवर में कुछ गड़बड़ है मुझे तो उस पर ही शक हो रहा है आप उसके बारे में पता कीजिए क्यों hmm, क्यों उस पर क्यों शक है विक्रांत ने पूछा अब साहब अब आप ही सोचो अगर किडनैपर बच्चों को किडनैप करने आया था तो वो भला ड्राइवर को अपने साथ क्यों ले जायेगा मैं तो कभी नहीं करूँ ऐसा बच्चों के साथ किसी और आदमी को पकड़ ले जाना मेरे लिए खतरा होता अगर उसे यूज ही करना होता तो ज्यादा से ज्यादा ये कर लेता कि उसे मारकर बच्चों के घर वालों को डराने की कोशिश कर लेता ताकि वो जल्दी से जल्दी पैसे भेज देते वरना इतने बड़े आदमी को साथ में ले जाने का कोई तो नहीं है हम्म, hmm, विक्रांत को सुंदर की यह बात भी बिल्कुल सही और तर्कपूर्ण लगी सच में ये हो सकता है की बस के ड्राइवर अहमद खान की भी कोई बैक हो उसका इस किडनेपिंग केस से गहरा कनेक्शन दिख रहा था कुछ भी उस सुंदर के किडनैपिंग में एक्सपर्ट होने का फायदा विक्रांत को खूब मिला था हालांकि अभी विक्रांत के लिए ये कहना काफी मुश्किल हो रहा था कि क्या गलत है क्या सही हो सकता है अभी उसे इस एक्सपर्ट किडनैपर ने जो कुछ भी बताया हो उसमें ही उस केस का कोई बड़ा पहलू छुपा हुआ हो लेकिन अभी विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा हुआ था उसने वहाँ खड़े हवलदार को सुंदर को यहाँ ऐसी ले जाने का इशारा कर दिया था सुंदर को तुरंत ही दो सिपाही पकड़कर वापस लेकर चले गए विक्रांत अभी भी वहीं चेयर पर बैठकर कुछ ध्यान में सोच रहा था अभी उसके दिमाग में सुंदर द्वारा कही गई सारी बातें घूम रही थी विक्रांत अपनी डायरी में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहा था उसे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था की वो इस किडनेपिंग केस के मुजरिम के बेहद करीब है ऐसा उसे पिछली बार भी फील हुआ था जब वो हाथ काटने वाले केस आरोप काम कर रहा था सारे प्वाइंट के बारे में विक्रांत अपने हिसाब ऐसी सोच रहा था तभी व पर दो पुलिस वाले पहे और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रूम को बंद करने का इशारा किया विक्रांत अपनी कुर्सी से उठ गया और वो इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद भी उसके दिमाग में एक्सपर्ट शब्द घूम रहा था फिर अचानक से उसे याद आया कि जब यहाँ तक आया हूँ तो फिर एक और एक्सपर्ट से भी मिल लेता हूँ वो भी तो यही है क्या पता कुछ और जानने को मिल जाए पिछले कई दिनों से विक्रांत योगेंद्र से नहीं मिला था लेकिन विक्रांत ने यह सुना था कि योगेंद्र को आर्थर रोड जेल में ही रिमांड के लिए बंद किया गया है अभी उसका कोर्ट से फैसला भी नहीं आया है कोर्ट से फैसला आने के बाद ही उसे सजा के तौर पर जो भी जेल अलॉट की जाएगी वहां उसे ले जाया जाएगा क्यूँकी योगेंद्र को विक्रांत ने उसी सुरंग के भीतर गिरफ्तार किया था इसलिए विक्रांत को लगा की शायद योगेंद्र से ही कुछ जानकारी मिल जाए तो उसने योगेंद्र से मिलने का फैसला किया विक्रांत के कहने पर योगेंद्र को उससे मिलाने के लिए बाहर बुलाया गया वाकई में योगेंद्र के चेहरे पर जेल की रोटी का असर दिखने लगा था पहले जहां उसके पेट और गाल फूले फूले नजर आते थे वहीं अब वो बहुत कमजोर सा दिख रहा था योगेंद्र को देखते ही विक्रांत ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और भाई कराटे चैंपियन क्या हाल है मजा तो आ रहा है ना यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो बताना विक्रांत को यहाँ देखकर योगेंद्र को थोड़ा नफरत करता है लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं विक्रांत के शार्प माइंड से इम्प्रेस भी था उसे आज तक ये नहीं समझ आया था की आखिर विक्रांत ने उस सुरंग के भीतर ढूंढ कैसे लिया और इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात का हो रहा था की आखिर विक्रांत सुरंग के भीतर घोप अंधेरे में भी कैसे सब कुछ देख रहा था कुछ भी हो भले ही इस वक्त योगेंद्र विक्रांत की वजह से जेल में बंद है लेकिन फिर भी वो विक्रांत से उसके टैलेंट की वजह से जलन नहीं रखता है योगेंद्र ने विक्रांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया वो चुपचाप आकर विक्रांत के सामने कुर्सी पर बैठ गया अच्छा छोड़ो ये हंसी मजाक विक्रांत ने योगेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा फिर उसने योगेंद्र को भी वो सारी बातें बताई जो उसने अभी थोड़ी देर पहले सुंदर से कही थी देखो योगेंद्र एक बात समझ लो यहाँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ तो और मैंने तुम्हें पकड़ा था अब तुम उस रंग के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे सब बता दो देखो अगर तुम मेरी मदद करोगे तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा और तुम्हारी सजा भी कम करवा सकता हूँ मैं मैं आ, मुझे उस केस के बारे में मेरा कोई लेना देना नहीं है उसके योगेंद्र ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा बिल्कुल लेना देना है तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ विक्रांत ने थोड़े सख्त लहजे में कहा तुम पहले उसी जगह पर काम करते थे उस सुरंग से तुम्हारा पुराना नाता है तुम्हारे पास सुरंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन है तभी तुम वहां जाकर छुपे हुए थे मैंने सुनाया की तुमने उस सुरंग का पहले सर्वे भी किया था तो फिर फिर तो तुम्हें सुरंग का पूरा नक्शा पता ही होगा अगर तुम्हें उस किडनेपिंग केस से जुड़ी कोई बात कोई भी बात पता है तो भी बताओ मुझे हाँ मैंने सर्वे किया था बिल्कुल किया था लेकिन इसका तुम्हारे किडनेपिंग केस से क्या लेने देना योगेंद्र भी कम ढीठ नहीं था वो आराम से फैलकर कुर्सी पर बैठ गया देखो योगेंद्र कोई जल्दी नहीं है तुम आराम से सोचो और जो कुछ भी तुम्हे याद आता है मुझे बताओ विक्रांत ने हल्की सास छोड़ते हुए कहा योगेंद्र तुमको तो पता ही है की तुम मर्डर के केस में अंदर हो सकता है की तुम पर रेप का भी चार्ज लगे और फिर तुम्हें फिर फांसी भी हो सकती है अब सोच लो तुम्हारे पास अच्छा मौका है अगर तुम मेरी कुछ मदद कर देते हो तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ हो सकता है तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाए विक्रांत की बातों सुनी योगेंद्र काफी सीरियस हो गया एक पल के लिए उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ पता है मुझे मैंने उस एरिया में जितना सर्वे किया था उसका सारा रिपोर्ट मेरे कम्प्यूटर में पढ़ा है अगर आपको उससे कोई मदद मिलती है तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है योगेंद्र ने फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा देखो वहाँ पहले चांदी की माइंस हुआ करती थी लेकिन बाद में वहां से कुछ नहीं मिल रहा था इसलिए उसे बंद कर दिया गया था जहाँ पर पुलिस को बच्चों का कंकाल मिला है वहाँ पर सुरंग का वेस्ट पाइप है यानी कि सुरंग की खुदाई के बाद जो वेस्ट निकलता था उसे वही स्टोर कर दिया जाता था अब अगर उस जगह पर कोई ब्लास्ट भी किया जाए तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला और उससे सुरंग में भी कुछ नहीं होगा वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए मैं वहां जाता मैं बस पुलिस से छुपने के लिए ही वहां जाता था विक्रांत ने हामी भर दी उसका अंदाजा सही निकला पहले ही विक्रांत को लगा था कि किडनैपर्स में से कोई ना कोई बॉम्ब है मेरे काम के लिहाज से वो सुरंग किसी काम की नहीं थी इसलिए मैंने उस तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया योगेंद्र बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था उसने अपनी टांगे फैलाते हुए कहा उस दिन जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे तो तो मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी मैं अंदर घुस गया मैं भी पहली बार वहां इतना अंदर गया था तुम्हें तो पता रहा होगा कि सुरंग आगे जरा ब्लॉक है फिर भी तुम अंदर चले गये विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा नहीं उस टाइम मुझे नहीं पता था अंदर जाने के बाद मुझे पता चला अच्छा ये बताओ वहाँ सुरंग के भीतर लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे वो किसने लगवाये थे पता है तुम्हे विक्रांत ने पूछा वो बहुत पुरानी सुरंग है भाई मैंने तो पहली बार उसी ने देखा था अच्छा सुरंग अभी किसके अंडर में है गवर्नमेंट या किसी और के विक्रांत ने पूछा 1980 तक तो वहाँ चांदी के खदान हुआ करती थी तभी सरकारी थी लेकिन फिर 80 के बाद वहाँ से चांदी निकलना बहुत कम हो गया था फिर गवर्नमेंट ने वहाँ काम बंद कर दिया था उसके कुछ साल बाद उसकी नीलामी कर दी गई थी अब जैसे मान लो तुम इन्वेस्टर हो और तुम ये सुरंग सरकार से खरीद रहे हो तो फिर इसे खरीदने के बाद तुम यहाँ खुदाई कर सकते हो क्योंकि सरकार के लिए अब ये सुरंग किसी काम की नहीं है तो वो इसे काफी सस्ते में नीलाम कर देती है कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर सस्ते दाम में माइंस खरीद लेते हैं और फिर वहाँ खुदाई करने पर अगर उन्हें जमीन से कुछ मिल जाता है तो फिर समझो उनकी लॉटरी लग गई लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर उनका नुकसान हो जाता है मतलब जुए जैसा काम है ये ओ ऐसा भी होता है क्या विक्रांत तो उत्सुकता से सुन रहा था उसे इन सबके बारे में कुछ भी पता नहीं था हम जिस सुरंग में थे वो भी गवर्नमेंट की नीलाम की हुई है योगेंद्र ने अपना सिर खुजाते हुए कहा वो काफी दिन पहले ही नीलाम कर दी गई थी मुझे एग्जेक्ट साल नहीं पता है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि वो सुरंग पूरे करजत एरिया में फैली हुई है और उसे किसी एक ही आदमी ने खरीदा था क्योंकि जब मुझे वहाँ सर्वे करने के लिए जाना पड़ता था तो मुझे उसके मालिक से परमिशन लेने के लिए उसके पास भी जाना पड़ता था जब वो पेपर पर साइन करता था तभी मैं वहाँ सर्वे करता था अच्छा अच्छा कौन है वो क्या नाम है विक्रांत ने तुरंत ही पूछा